श्री राम कृष्ण बचना परिच्छेद 108, सौ एक मार्च अठारह नेपाल से एक लड़की आई थी इस बजाकर उसने बहुत अच्छा गाया भजन गाती थी किसी ने पूछा क्या तुम्हारा विवाह हो गया है उसने कहा अब और किसकी दासी बनू एक ईश्वर की दासी हूँ कामने और कांचन के भीतर रहकर कैसे कोई सिद्ध हो वहाँ अनासक्त होना बहुत ही मुश्किल है एक ओर बीवी का गुलाम दूसरी ओर रुपये का गुलाम तीसरी ओर मालिक का गुलाम उनकी नौकरी बजानी पड़ती है एक फकीर जंगल में कुटी बनाकर रहता था तब अकबर शाह दिल्ली के बादशाह थे फकीर के पास बहुत से आदमी आया जाया करते थे अतिथि सत्कार की उसे बड़ी इच्छा हुई एक दिन उसने सोचा बिना रुपये पैसे के अतिथि सत्कार कैसे हो सकता है इसलिए एक बार अकबर शाह के दरबार में चलूँ साधु फ़कीर के लिए सब जगह द्वार खुला रहता है जब फकीर वहाँ पहुँचा तब अकबर शाह नमाज पढ़ रहे थे फ़कीर मस्जिद में उसी जगह पर जाकर बैठ गया उसने सुना कि नमाज पूरी करके अकबर शाह खुदा से कह रहे थे अय खुदा मुझे तू दौलत कर खुश रख तथा तो और भी इसी तरह की कि कितनी ही इच्छाएं पूरी करने के लिए खुदा से दुआएं मांगते थे उसी समय फ़कीर ने वहां से उठ जाना चाहा। अकबर शाह ने बैठने के लिए इशारा किया नमाज़ पूरी करके बादशाह ने आकर पूछा आप बैठे थे फिर चले कैसे फ़कीर ने कहा यह शाहम के सुनने लायक बात नहीं है मैं जाता हूँ बादशाह के जिद करने पर फ़कीर ने कहा मेरे यहाँ बहुत से आदमी आया करते हैं इसीलिए मैं कुछ रुपये मांगने आया था अकबर ने पूछा तो आप चले क्यों जा रहे हैं फकीर ने कहा मैंने देखा तुम भी दौलत के कंगाल हो और सोचा कि यह भी फकीर ही है फकीर से क्या मांगूँ मांगना ही है तो खुदा से ही मांगूंगा नरेंद्र गिरीश घोष इस समय बस ऐसी ही चिंताएँ करते हैं